प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों मानव का एक नाम साधक है जो मानव है वह साधक है जो साधक है उसके जीवन में साधन का निर्माण आवश्यक है क्योंकि साधन के निर्माण से ही साधक का जीवन साधन तत्व से अभिन्न होता है और साधन तत्व से अभिनन्न होकर ही वह साध्य को पाता है इस दृष्टि से हम सभी भाई बहनों के जीवन में साधन निर्माण का प्रोग्राम सबसे पहला प्रोग्राम होना चाहिए सबसे पहला पहले साधन का निर्माण हो आपने बहुत सत्संग सुना है और बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि साधन करो साधन करो साधन करने की बात नहीं होती है करने की बात होती है क्रियात्मक सेवा करने का पुरुषार्थ हो होता है स्व के द्वारा पति की स्वीकृति करने का पुरुषार्थ हो होता है अपने जाने हुए असत के संग का त्याग तो जाने हुए असत के संग का त्याग करना होता है जीवन के सत्य को स्वीकार करना होता है तो सत्य की स्वीकृति से और असत के संग के त्याग से मनुष्य के व्यक्तित्व में से साधनों का नाश होता है और साधन का निर्माण होता है तो असाधन के नाश होने पर अपने आप से साधक का जीवन साधनमय हो जाता है तब तो अपने आप से ध्यान लगने लगता है भजन होने लगता है तो भजन करने वाली क्रिया नहीं है ये होने वाली साधना है आज संतवाणी में भजन का अर्थ हम लोगों ने सुना आप भी बहुत से भाई बहन भजन को जीवन में स्थान देते होंगे पूरा स्थान उसको भले न दे अर्थात संपूर्ण जीवन भजन बन जाए इस प्रकार का पुरुषार्थ आपने भले न किया हो लेकिन चौबीस घंटे में से कुछ घंटों का समय हम भजन में लगाएंगे ऐसा नियम हम लोगों में से बहुत से भाई बहनों का होगा <coughs> तो थोड़ी देर के लिए भजन हो और शेष समय के लिए जीवन में से भजन निकल जाए तो आप अपने द्वारा भी सोच सकते हैं कि वो भजन से सफलता नहीं मिल सकती है और हम लोगों में से बहुतों का अपना यह अनुभव है कि सफलता नहीं मिली है समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है भगवत अनुराग से जीवन भरपूर नहीं हुआ है अगर ऐसा नहीं हुआ है और हम लोगों को भजन वाली साधना पसंद है तो उसमें जो त्रुटि है उसे निकाल कर दूर कर देना हमारा पुरुषार्थ होता है त्रुटि क्या रह गई? पहली बात महाराज जी कह रहे हैं कि भाई भजन शरीर धर्म नहीं है कि शरीर लगाओगे तो भजन बनेगा के शरीर की सहायता लेकर तो वो भजन होगा की बजाओगे शरीर की सहायता लेकर की नृत्य करोगे शरीर की सहायता लेकर तो उसका नाम भजन होगा तो समझ महाराज ऐसा नहीं बताते हैं एक बार उन्होंने ऐसे कहा था कि जो काम हाथ पांव से किया जा सकता है मुख से बोलकर जो कुछ किया जा सकता है अर्थात शरीरों की सहायता से जो कुछ किया जा सकता है वह तो यंत्रों की सहायता से भी हो सकता है जी? तो फिर तो भजन का फल यंत्र को भी मिलना चाहिए तो उसको क्या फल हो सकता है जिसमें चेतना नहीं है जिसमे हृदयशीलता नहीं है जिसमें प्रेम के आदान प्रदान की सामर्थ्य नहीं है तो उससे भजन का क्या अर्थ निकलेगा क्या साक्षकता होगी इसलिए जो ईश्वर विश्वासी जन हैं और आस्तिकवाद की दृष्टि से जिन्होंने साधना का आरंभ किया है उन सभी भाई बहनों की सहायता के लिए महाराज जी मौलिक बात हम लोगो के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई विचार करके देखिए भजन शरीर धर्म नहीं है भजन तो जीवन है भजन तो धर्म है और जब कभी आपके भीतर भजन का संकल्प उठता है कि अब तो हम थोड़ी देर बैठेंगे अब तो हम कुछ देर भजन करेंगे तो भजन की साधना के पीछे वह अनंत परमात्मा अवश्य आपकी दृष्टि में रहता है भजन करेंगे तो किसका करेंगे तो कोई आपका प्रिय है कोई आपका इष्ट है कोई आपका आदर्श है कोई आपके जीवन का आधार है तो पहले वो होता है आपकी दृष्टि में तब उसकी प्रसन्नता के लिए पीछे से भजन की बात आती है ठीक है ना? अगर कोई भगवान को ही न माने अथवा मान करके भी उसको पसंद न करे तो उसके जीवन में भजन की बात पैदा होगी नहीं होगी तब देखो तो भजन की प्रधानता है कि जिसका भजन आप पसंद करते हैं उसकी प्रधानता है ये जिस, जिसका भजन हम लोग करना चाहते हैं उसकी प्रधानता है और भजन से क्या होता है भाई तो भजना नंदी भजन को इसलिए पसंद करते हैं कि उस भजन से परमात्मा को आनंद आता है उसको प्रसन्न करने के लिए भजन का प्रश्न उठता है साधक के जीवन में इस दृष्टि से बहुत शांति पूर्वक आप अपने भीतर खोज ढूंढ करके देखिएगा तो महाराज जी जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सार्वभौम सत्य है संसार के सभी प्रकार के ईश्वरवादी हिंदू भी ईश्वरवादी हैं, मुसलमान भी ईश्वरवादी हैं, ईसाई भी ईश्वरवादी हैं, और भी ईश्वरवादी होंगे कि जिनको हम लोग जानते नहीं हैं। तो संसार भर के जितने भी ईश्वरवादी मनुष्य हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं जिनके जीवन में भजन का प्रश्न है सबके लिए यह सर्वमान्य सत्य है कि भाई भजन किया नहीं जाता भजन होता है भजन शरीर धर्म नहीं है भजन स्व धर्म है तो भजन के संबंध में पहली बात जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए वो ये कि भजन स्वधर्म है शरीर धर्म नहीं है अब किसी किसी भाई बहन के सामने भगवत भक्तों का चरित्र आ सकता है जैसे नरसी मेहता का नाम सुना है हम लोगों ने तो बड़ा नृत्य करते थे जैसे भक्तमती मीरा जी का नाम सुना उन लोगो ने तो उनका नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है ऐसे और भी संत हो गए भक्त हो गए जिन्होंने खूब गाया खूब नृत्य किया तो ऐसा मत सोचना कि नृत्य और संगीत उनके भजन का आधार था ऐसा नहीं था मीरा जी ने पहले परमात्मा से नित्य संबंध स्वीकार किया फिर सारे संबंधों को उस एक संबंध में विलीन किया फिर अपने स्व को उस परमात्मा के समर्पित किया तो जिसने एक परमात्मा को अपना प्रिय करके माना और उसी के प्रति सारे संबंध समर्पित करती है उसके जीवन में उस परमात्मा की याद स्वाभाविक हो जाती है सहज हो जाती है उसकी याद करनी नहीं पड़ती है याद आने लगती है उस तो परमात्मा के साथ अपना नित्य संबंध है इस बात को मान लेने ऐसी परमात्मा की याद आती है फिर आगे उन्होंने क्या किया तो मीरा जी ने आगे चलकर अपने सब संकल्प प्रभु के संकल्प में मिला करके छोड़ दिया तो समय समय पर उनके मुख से जो शब्द निकले उन शब्दों से यह बात प्रकट होती है तो एक पद में उन्होंने कहा जित बैठाओ तित ही बैठो जो बेवोसो खाओ जा रंग रावरिया ता ही में रंग जाऊँ सर्वस्व समर्पण हो गया न अपना करके कोई संकल्प नहीं है जहां बैठाओ वहां बैठो जो सो खाओ एक जगह ऐसा भी है बेचे तो बिक जाऊँ एक पद में ये भी पंक्ति आई है देखे तो दिख जाऊ जा रंग रहते आप सावरिया ता ही मैं रंग जाऊं, अब ये उनका सर्व संकल्पों का त्याग भगवत संकल्प पर अपने को न्यौछावर कर देना जन्म जन्म की मीरा दासी सुंदर मेरो और सुपोहू कृपा रावरी पीछे ऐसे अच्छे अच्छे शब्द है ऐसी अच्छी अभिव्यक्तियाँ हैं की जिनसे साधना के पथ में चलने वाले जो ईश्वर विश्वासी साधक हैं उनको पता चलता है कि सचमुच जिन्होंने ईश्वर का भजन किया उनके मूल में क्या बात थी तो मूल में पहली बात थी परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध की स्वीकृति दूसरी बात थी अपने सहित सब कुछ उनके समर्पित कर देना और तीसरी बात थी कि उनकी प्रसन्नता पर अपने को छोड़ देना उनकी प्रसन्नता के लिए अपने को छोड़ देना यह है भजन का आधार है और जो अपनी प्रसन्नता के लिए परमात्मा को मानता है वो भजन नहीं कर सकता अपनी खुशी के लिए जो परमात्मा को मानेगा वो भजन नहीं कर सकता वह तो अपनी कामनाओं को विविध रूप से सुंदर सुंदर ढंग से परमात्मा के सामने प्रकट करता रहेगा उसके द्वारा भजन नहीं होता है तो भजन होता है किसके द्वारा जिसको परमात्मा की प्रसन्नता के अतिरिक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उसके द्वारा भजन होता है तो मेरा कुछ नहीं है सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा मुझ पर सब प्रकार का अधिकार है जित बैठाओ ती बैठो इसका अर्थ क्या है कि मुझ पर तुम्हारा अधिकार है सजन सुधिज्ञ जानो जो लीजिए तुम बिन मेरो और नको कृपा रावरी कीजे तुम्हारे बिना और कोई मेरा है नहीं और तुम जैसे चाहो वैसे रखो हमें सजन सुधिज्ञ जानो जो लीजे जैसे तुमको पसंद आए ऐसे मुझको रखो ऐसे मेरी सुधीरों तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई है नहीं इसलिए प्यारे कृपा करो तो ऐसा एक सर्वस्व समर्पण का भाव पहले आता है साधक अपनी सब कामनाओं सब वासनाओं का त्याग करके केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपने को उनके समर्पित कर देता है अपने पर उनका पूरा अधिकार मान लेता है तो इस सत्य की स्वीकृति से उसके जीवन में परमात्मा के प्रति जो प्रियता उपजती है उसका नाम भजन है तो पहले सत्संग हुआ अर्थात सत्य की स्वीकृति हुई फिर क्या हुआ उस सत्य की स्वीकृति से सब असत का संघ छूट गया सब असाधनों का नाश हो गया फिर क्या हुआ कि उस प्यारी की उस शरण्य की उस जीवन के आधार की याद आने लगी तो जैसे जैसे उनकी याद आती है वैसे वैसे उस याद को प्रकाशित करने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्द बनते जा रहे हैं, पद बनते जा रहे हैं नृत्य होता जा रहा है बाजा बजता जा रहा है तो प्रधानता भजन में भाव की है भजन में प्रधानता प्रियता की है भजन में प्रधानता प्रभु की प्रसन्नता की है तो प्रभु की प्रसन्नता यह भक्त के जीवन का आधार बन जाता है और उनकी प्रियता के कारण रह रह के उनकी याद आती रहती है और मैंने एक बड़ा ही विलक्षण रहस्य सुना है स्वामी महाराज के मुख से और थोड़ा बहुत से कुछ अंशों में अनुभव करके देखा है आपको भी मालूम होगा अपना अध्ययन करेंगे आपको भी पता चलेगा कि बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य का नित्य संबंध है और मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण परमात्मा की ओर है स्वाभाविक आकर्षण क्योंकि वही जाकर के उसको विराम मिलता है उसी उसी से जुट जाने का उसका जो अपना निर्णय है इसी में उसको निश्चिंतता मिलती है तो खुशे रहते हैं हम दृश्य जगत के साथ और भीतर भीतर भीतर भीतर आकर्षण जो है वो हमको परमात्मा की ओर खींचता रहता है तो जब जब अपने द्वारा स्वेच्छा से किसी ने निश्चय किया कि हम हमारा तो परमात्मा से ही निश्चय संबंध है और मेरे पास जो कुछ है सबके सहित यह जीवन परमात्मा को समर्पित है और उसकी प्रसन्नता मेरे जीवन का आधार है ऐसा जिसने निश्चय किया उसके भीतर अपने आप से प्रभु की याद आने लगती है और वो याद इतनी जोरदार होती है और इतनी मीठी होती है और सब प्रकार के अभाव को पूरी करने वाली वो याद होती है कि परमात्मा की याद आने मात्र से संसार की विस्मृति हो जाती है इतनी बढ़िया बात है कि मैं क्या बताऊँ तो सब सब बातों में ईश्वरवादी हो करके भी तर्क का पक्ष हम छोड़ नहीं सके तो मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रही थी कि ऐसा कैसे होता है तो स्वामी जी महाराज एक दिन कहने लगे कि अरे भाई तुम एक बार झूठ मूठ को भी कह दो की है प्रभु मैं तेरा तो तुम्हारी झूठी बात को भी सच्ची करने के लिए वो इतने तत्पर रहते हैं कि देवी जी वो पकड़ लेंगे तो फिर तुम छुटाना चाहो तो नहीं छोड़ेंगे। और उदाहरण देकर कहने लगे कि हाथी को गन्ना बहुत पसंद है मीठा बस होता है ना? तो हाथी उसको खाता है बहुत पसंद से तो कहने लगे कि हाथी को गन्ना पकड़ा देना आसान है लेकिन पकड़ा देने के बाद उसके मुख में से निकालना संभव नहीं है वो तो बड़ा बलवान है पशु और उसको बहुत पसंद है गन्ना और इतना बड़ा मुंह खोल के उसने एक बार गन्ने को लिया जिबाने के लिए उसका मीठा रस चखने के लिए तो तुम्हारी हिम्मत है की उसके मुख में ऐसी गन्ना निकाल लो तो ऐसे ही होता है मनुष्य अपनी ओर से अनेक प्रकार की असाधनों की विकृति को लेकर के जन्म जनमान करके लोह मोह काम क्रोध का परिणाम ले करके थका हुआ भवताप से पता हुआ दुनिया की प्रतिकूलताओं से जर्जर हो करके याद करता है हे सर्व समर्थ मैं तुम्हारी शरण हूँ हे दीन बंधु अब मुझे संभालो हे पतित पावन मैं तुम्हारी शरण हूँ तो जैसा भी जिसको अच्छा लगता है वो पुकारता है तो देखिए उसके भीतर जो प्रभु की याद आई तो वो याद बहुत ही दुर्बल होती है होती है संसार के चिंतन से दूषित होती है अनेक प्रकार के विकारों से घिर से ऐसी कमजोर होती है तो मनुष्य की ओर से जो भाव उठता है जो स्मृति जगती है प्यारे की जो याद आती है वो तो बहुत ही कमजोर और दुर्बल होती है शुरू में लेकिन आपके भीतर से ये बात तो निकली तो मुख से बहुत चाहे मत कहो खाली अंतर में अपने हारे हुए क्षणों में आपने याद किया कि अब क्या करें? अब तो सब प्रकार से संसार के लोभ में मोह में फंस करके मैंने तो अपनी अपनी दुर्गति कर ली है तो याद आ गया कि अच्छा हमने तो अपने को धसा लिया लेकिन मेरा बनाने वाला बड़ा समर्थ है संतों से सुना है कि वह शरणावत दत्सल है भक्तों से सुना है कि वह अधम उदाहरण है ऐसा सोच करके भीतर भीतर आपने याद किया हे समर्थ हे करुणा सागर मैंने अपने को बर्बाद किया अब आप मेरी रक्षा करें अब आपकी कृपा हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए तो मुख से कहने की बात नहीं है मरा जाए तो भले तो हो लेकिन कहना कोई जरूरी नहीं है भीतर में ये आवश्यकता आपकी उत्पन्न हुई नहीं कि परमात्मा जल्दी से पकड़ लेते हैं कि कहीं ये फिर भटकने जाए छूट में जाए तो एक बार भी भीतर से कराह निकली तो वे करुणा सावर पकड़ लेते हैं तो स्वामी जी महाराज के पास विविध प्रकार के साधक लोग आते और अपने भीतर भीतर में जो भरा हुआ होता सूई निकालते तो आपस में एक दूसरे से असंतुष्ट होकर के और छोटी मोटी बातों की चर्चा समिति महाराज के पास करने लग जाते तो हमारी तो आदत थी समय का हिसाब करके काम करना घंटी पर सो घंटी लगने पर उठो घंटी लगे तो काम करो घड़ी देख कर, चलो तो मैं भीतर भीतर बहुत छटपटाती ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत के पास बैठ करके छी छी लड़ाई झगड़े में ही लोग समय खराब कर रहे हैं क्यों नहीं अच्छी अच्छी बात जल्दी जल्दी पूछ लेते तो मैं शिकायत करती और कहती की जी महाराज ऐसे लोगों को आप क्यों बैठने देते हैं अपने पास समय खराब करते हैं ये लोग तो एकदम से उनके मुख से बाढ़ी निकलती कि देवती जी हम लोग पकड़ करके छोड़ना नहीं जानते हैं हरा श्वासन है इसमें पकड़ करके छोड़ना नहीं जानते हैं अरे भाई जो बहुत बीमार है उसी को तो सेवा की ज्यादा जरूरत है एक बार दो सज्जन आए मुझको तो कुछ पता नहीं था कौन लोग हैं कहाँ से आए हैं ट्रेन में फर्स्ट क्लास में स्वामी जी महाराज के साथ में बैठी थी और भी लोग बैठे थे चर्चा चल रही थी दो जने आए तो पूरा कंपार्टमेंट अजीब तरह की दुर्गंधी ऐसी भर गया वो शराब की दुर्गंधी थी वो तो मैं पहचानती भी नहीं थी कि वो कैसी होती है लेकिन हमारा जी घबराया अभी तरफ कि भाई ये क्या हो रहा है कैसे ऐसा हो गया जब वे लोग चले गए तो हमने महाराज जी को बताया की महाराज कैसा लग रहा है कैसा कम्पार्टमेंट सारा दुर्गंधी से भर गया तो हम भी महाराज हंसने लगे फिर उसके बाद बात मालूम हुई मुझे तो मैं कहने लगी की ऐसा आप क्यों करते हैं ऐसे बैठा लेते हैं गोदी ले फिर सुनते हैं ऐसा करते हैं तो कहे देव की देवकी जी जो बहुत बीमार है उसको बहुत सेवा चाहिए जो बहुत भटका हुआ है उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा वो तो संत और भगवंत ऐसी कृपा करने वाले गुर उनकी जो पकड़ होती है वो बहुत जोरदार होती है उनकी ओर से हमारे लिए जो आकर्षण है वो हमारी भावना से असंख्य असंख्य गुना अधिक जोरदार है ऐसा आप अपने द्वारा अनुभव करके देखेंगे इसलिए भजन तो ईश्वर विश्वासी के जीवन में आरंभ हो जाता है उसी क्षण में जिस क्षण में जिस उसने महा बहिण प्रभु की शरणागति को स्वीकार किया उनको अपना माना और सब संबंध, सब विश्वास उसने विलीन किया तो भजन तो आरंभ हो, हो गया उसी समय लेकिन जो प्रभु के नित्य संबंध की स्वीकृति से भजन आरंभ हुआ वो भजन कभी खत्म नहीं होता है तब तक चलता है जब तक की साधक को प्रेम के धातु में परिवर्तित करके उसके अहम को उस प्रेम स्वरूप में विलीन नहीं करा देता तब तक वह भजन कभी रुकता नहीं है इसलिए वो शरीर धर्म हो ही नहीं सकता शरीरों के माध्यम से जो भजन हम लोग आरम्भ करते हैं वो अखंड नहीं रहता है एक घंटा का प्रोग्राम बनाओ चौबीस घंटे का अखंड कीर्तन का प्रोग्राम बनाओ और जिस साल बहुत हल्ला हुआ था कि नव ग्रह इकट्ठे हो गए हैं आकाश में और बड़ा भारी धरती पर अनर्थ होगा उस साल पूरे पूरे वर्ष भर के लिए कीर्तन का अखंड प्रोग्राम लोगों ने किया था और उस प्रोग्राम में मैं भी शामिल हुई थी सत्संग के क्रम में चलते चलते हम लोग वहाँ पहुँच गए थे तो चौबीस घंटे हो रहा है चल रहा है चल रहा है कब से चल रहा है कब तक चलेगा तो वो संभव शुरू होने के समय चला था और वो संभव पूरा होने तक चलेगा तो पूरा होने तक चलने के बाद भी खत्म तो हो गया जी हो तो गया न तो भजन में ऐसा नहीं है कि आरंभ हो जाए और खत्म हो जाए वो खत्म नहीं होता है जिन्होंने नित्य संबंध की स्वीकृति से साधन का निर्माण किया है अर्थात जिनके भीतर अपने शरण्य की अपने प्यारे की स्मृति जागृत हो गई, तो भजन आरंभ हो गया और उस स्मृति में प्रियता बढ़ती चली गई तो भजन सजीव होता चला गया तो उनका जीवन कैसा होता है तो महाराज जी ने उदाहरण दिया और ये बताया कि देखो भजन है प्रियता तो प्रियता जो होती है और परमात्मा के प्रति जो प्रियता होती है वह उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है बढ़ती चली जाती है घटती नहीं है क्योंकि उसमें भोग प्रवृत्ति शामिल नहीं है तो जहां भोग प्रवृत्ति होती है वहां प्रियता घटती जाती है और जहां केवल केवल शुद्ध प्रेम का ही प्रश्न है किसी प्रकार का भोग उसमें शामिल नहीं है तो वो प्रियता बढ़ती चली जाती है तो आपके भीतर से प्यास बढ़ रही है प्यारे से सब मिलेंगे उनको कैसे कैसे अच्छा लगेगा उनको क्या क्या प्रिय लगेगा तो आपकी ओर से बढ़ रही है और उनकी ओर से बरस रही है तो उधर से जब हमारे प्रति आकर्षण बरसने लगता है बढ़ने लगता है तो, तो साधक को संसार की बातों से कोई बाधा नहीं पड़ती किसी प्रकार का चिंतन उसको सताता नहीं है प्रियता का रस जो है उसके जीवन के अभाव को भरने लगता है रस की वृद्धि होती चली जाती है और सत्य का जो संबंध है वो सत्य है अविनाशी का जो प्रेम है वह अविनाशी है और नित्य विद्यमान की जो प्रियता है वो तत्काल की प्राप्ति है तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ता गया अपने आप ही में विद्यमान अपना इष्ट अपने लिए प्रकट होता गया तो जहाँ जहाँ उसकी प्रियता आई तो जीवन की नीरसता का नाश हो गया और जहाँ रस की वृद्धि हुई तो वे रसिक स्वयं विद्यमान हो गए और जब उनके साथ अपना इतना डायरेक्ट सीधा सजीव संबंध जुट गया तो सोच करके देखो तो भला उस अनंत रस सागर के भीतर हमारे इतने से छोटे से नन्हे से प्रेम रस के भाव का कहीं कुछ पता चल सकता है जी नहीं चल सकता है तो क्या हो जाता है तो संत कहते हैं गई पूतली लोन की साह समुद्र की लेन आप में मिली पानी भाई उलट कहे तो बहन कौन कहे क्या हो गया तो मेरा जो एक सीमित अहम भाव है और जिसके आधार पर मैं आपके सामने बैठकर कर बाती कर रही हूँ तो आज ऐसा लग रहा है कि मुझने ईश्वर विश्वास भी है और मुझ में ईश्वरीय प्रेम का चाव भी है इस रूप में मेरे जीवन में भजन भी है और भजन में रस की निरंतर वृद्धि हो रही है तो अभी अपने को पता चल रहा है कि इस जीवन में भजन है और भजन के द्वारा रस की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी रस का मेजरमेंट चल रहा है समझ में आता है पता चल रहा है लेकिन वो रस इतना मधुर होता है और सब प्रकार से भरपूर करने वाला होता है कि उसकी जब, जब बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो मैं हूँ ये सीमित अहम भाव जो है वो प्रेम के धातु में परिवर्तित हो कर के श्रीमास पद ऐसी अभिन्न हो जाता है वहाँ जाकर भजन की पूर्णता होती है ऐसा भजन हम सभी भाई बहनों के जीवन में ईश्वर विश्वासी साधकों के जीवन में होना अनिवार्य है अब आज का सोचिए आज ही से हम लोगों को यात्रा आरम्भ करनी पड़ेगी तो आज अपनी दशा कैसी है तो आज अपनी दशा ऐसी है कि ईश्वर भी पसंद है ईश्वर का प्रेम भी पसंद है और भजन भी पसंद है और उसके साथ साथ बहुत से दूसरे जरूरी काम भी हैं, उनको भी करना है तो कैसे करें? तो महाराज जी आरम्भ करने वाले साधकों की सहायता के लिए बताते हैं कि भाई पहला काम तो ये करो कि तुम्हें अपने पास जो कुछ दिखाई देता है सब परमात्मा का है सब परमात्मा का है ऐसा मान लो तो अगर हम लोग परमात्मा का मान लेंगे तो सब सा परमात्मा उठा के ले जाएंगे चाहिए उनको नहीं चाहिए उनको क्या चाहिए मैंने तो भगवत अनुरागी भक्त के जीवन में देखा कि किसी सामग्री को छूटे हुए उठाते हुए रखते हुए ऐसा अनुराग बरसता था उनके जीवन से कि मैं क्या बताऊं? हमारे जैसे स्कूल दृष्टि रखने वाले साधकों को तो वो ये समझाते थे कि देखो देवकी जी ये सब प्यारे का है ये सब प्यारे का है ये सब प्यारे का है तो सब प्यारे का है ऐसा कह करके तो हमको समझाते और खुद जब छूटे वस्तुओं को उठाते रखते तो उनको क्या दिखाई देता कि सब प्यारे ही हैं, प्यारे ही हैं, प्यारे ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं दूसरा कुछ हुआ ही नहीं वही एक अलख अगोचर अदृश्य अनंत तत्व अव्यक्त परमात्मा विविध रूपों में व्यक्त हुआ है तो सब नहीं है वही है सब कुछ नहीं है वो अकेला ही है तो जहाँ जित देखो जित तू ही तू ये बात उनके जीवन में इतनी जोरदार थी कि छोटी छोटी वस्तुओं के साथ भी व्यवहार करने में वो प्रेम रस बरसता रहता था टपकता रहता था और हृदय प्रेम से उमड़ता रहता था हम लोगों के लिए क्या बात है वो तो हम लोगों के व्यक्तित्व में जगत की जड़ता का प्रभाव कुछ शेष है तो हमें वस्तु दिखाई देती है वस्तु तो दिखाई देती है इस इस दशा को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए अपने साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि वस्तु नहीं दिखाई देती है और मुझको नकल नहीं करना चाहिए कि जैसे अनुरागी भक्तों को प्रभु दिखाई देते हैं वैसे हम भी उनकी कॉपी करें कि हमको प्रभु दिखाई दे रहे हैं तो नहीं करना चाहिए ऐसा करेंगे तो आगे प्रगति नहीं होगी वस्तु दिखाई देती है तो स्वीकार करो की वस्तु दिखाई देती है लेकिन इसके साथ ये मानो कि ये जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं उनकी सारी सृष्टि का मालिक परमात्मा है इसलिए इसका भी मालिक परमात्मा है इसका भी मालिक परमात्मा है इसका भी मालिक परमात्मा है सबका मालिक परमात्मा है ऐसा हम लोग इस वर्तमान क्षण में स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा करने का फल क्या होगा तो आपको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा किसी के पास पूछने नहीं जाना पड़ेगा अपने आप से देखेंगे आप कि सच्चाई के साथ एक बार इस सत्य को स्वीकार कर ही लो कि सारी सृष्टि का मालिक परमात्मा है इसलिए मेरे पास एक सुई भी रखी है तो वो मेरी नहीं हो सकती है उसका मालिक मैं नहीं हो सकता हूँ वो सू भी सृष्टि के अंतर्गत है इसलिए उसका भी मालिक परमात्मा ही है ऐसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं और मानने में कोई घाटा नहीं है अगर आप कोई वस्तु ले आए और लाके मेरे पास रखें और कहें कि माता जी ये वस्तु आपकी है आपको मैं दे रहा हूँ तो माता जी के पास अभाव है तो उस वस्तु को ले लेंगी पूर्ण परमात्मा को तुम सब कुछ सौंपो तो, तो, तो जितना तुम उनको कह दो कि ये तुम्हारा ये तुम्हारा तो उससे सहस्र गुना अठिक और बरसा देंगे खुश हो करके तुम्हारे पास वो ले नहीं जाएंगे तुम्हारा घटेगा नहीं तो उनके में अभाव नहीं है उनको वस्तुओं की जरूरत नहीं है उन्होंने वस्तुओं की रचना तुम्हारे लिए की है कोई डर नहीं है शंका मत करना कि सब उनको दे दिया वो ले गए तो कल कल से कल से हमारा काम कैसे चलेगा तो नहीं डरना ऐसी बात नहीं होती है उनको तुम्हारे हृदय के प्रेम भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए भाई कुछ नहीं चाहिए उनको तो पहली बात हो गई महाराज जी ने कहा कि देखो ये भ्रम मत रखना कि संसार के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो परमात्मा को भूल जाएंगे कि संसार की वस्तुओं को संभालेंगे तो परमात्मा को भूल जाएंगे ऐसा मत सोचना जब हर वस्तु पर उस जगत पति जगत पिता सृष्टि के मालिक के नाम का मुहर लगा दिया तुमने तो चिट्ठी पर जिसके नाम की मुहर लग जाती है वो उसी को मिलती है कि दूसरा कोई ही ले तो प्यारे के नाम की मुहर लगाओ हर वस्तु पर उनके नाम की मुहर लग गई। तब क्या फल होगा कि तो ईश्वर विश्वासी, जो जिसके भीतर प्रभु की प्रियता के रूप में भजन आरंभ हो गया है वो जब संसार का काम करने चलेगा तो जिन व्यक्तियों से मिलेगा उनको देख देख करके उसके भीतर याद आएगी ये मेरे प्यारे का प्यारा है और जिन वस्तुओं पर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो उन वस्तुओं पर उसके प्यारे के नाम की मुहर लगी हुई है तो वस्तु देखेगा तो अपने प्यारे को याद करेगा व्यक्ति को देखेगा तो उसको प्यारे की याद आएगी काम करेगा तो उसमें प्यारे की प्रसन्नता याद आएगी तो संसार का काम करते हुए भी उसका भजन अखंड रहेगा